आध्यात्मरामण बालकांड सप्तम सर्ग परशुराम जी से भेड़ श्री महादेव उवाच अथ ग्रीराम मैथिला्यति घोराड़ी दर्श निपसम महा। श्री महादेव जी बोले श्री रामचंद्र जी के मिथिलापुरी से तीन योजन चले जाने पर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी ने अत्यंत घोर अप देखे नशिष्ट प्रपक्षता दृश्य समंततः तब उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछा मुनिश्रेष्ठ क्या कारण है कि चारों ओर भयंकर अपस्कुन दिखाई दे रहे हैं वशिष्ठ स्तमत प्रा भय आगामी सूचते पुनरप्य भय तेद्य शीघ्र भविष्य वशिष्ठ जी ने कहा इन अपस्कुनों से किसी आगामी भय की सूचना होती है किंतु साथ ही यह भी सूचित होता है कि फिर शीघ्र ही अभय प्राप्त होगा मृगा प्रदक्षिणम जाति पश्यम शुभ सूचका वजतस्त वो घोरतरो नीलह क्योंकि देखो तुम्हारी दाई और शुभ सूचक मृग गण जा रहे हैं वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही बड़ा प्रचंड वायु चलने लगा उसने मुष्णस चक्षुष सर्वेशन दस्ये तेजो राशि मुपस्थित उसने धूली बरसाकर सबके नेत्रों को मूंद दिया फिर उन्होंने चलते चलते तेज का पुंज अपने सम्मुख उपस्थित हुआ देखा कोट सूर्य कॉटिस्प्रता प्रति काशम विद्युतपुंजसम प्रभम तेजो राशि ददशाथ जामदघ प्रतापवा नीलमेघ निभंशु जटा मंडलमंडित धन परशुमी साक्षात्ल विवाद फिर उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी विद्युत विद्युतपुंज के समान प्रभा संपन्न महाप्रतापी तेजो नील मेघ किसी आभावाले उन्नत काय जटाजूटधारी हाथ में धनुष और परशु लिए प्राणियों का नाश करने वाले काल के समान परशुराम जी को आते देखा कार्तवीर कम राम दीप्त क्षत्रियमरदनम प्राप्त दशरथ सग्रे काल मृत्यु में उन्होंने देखा कि कार्तवीर्य का वध करने वाले और गर्विले क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी जो दूसरे यमराज के समान है महाराज दशरथ के सामने खड़े हैं